राम राज्य की भूमिका पंडित राम किंकर उपाध्याय भगवान की कृपा प्राप्त करने की अपेक्षा जीवन में साधुता लाना अधिक कठिन है महापुरुषों ने इन दोनों में बड़ा अंतर किया है जिन लोगों को भगवान का दर्शन होता है क्या उनमें समानता होती है हनुमान जी क्यों महान हैं सुग्रीव जी उनकी अपेक्षाहीन क्यों हैं भगवान का दर्शन तो दोनों को हुआ दोनों में क्या अंतर है अंतर भगवान की प्राप्ति में नहीं बल्कि अंतर साधुता में है हनुमान जी के चरित्र में जो दिव्यता है वह सुग्रीव के चरित्र में नहीं है इसलिए भक्तों ने बार बार इस बात पर बल दिया है गोस्वामी जी ने भगवान को पाया पर वे विनय पत्रिका में उनसे मांग करते हैं कृपा करके आप मुझे साधु बना दीजिए वे भगवान से प्रार्थना करते हैं आपने कृपा करके दर्शन तो दे दिया पर वह दिन कब होगा जब हमारा स्वभाव संत जैसा होगा हमारे अंतकरण में समत्व का उदय होगा हमारे अंतकरण में सुख दुख के प्रति समबुद्धि होगी दूसरों का दूसरों द्वारा आलोचना सुनकर हमारे अंतकरण में पीड़ा नहीं होगी कब हुक यही रह नहीं श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते संत स्वभाव कहोंगो विगत मान समीतल मन पर गुण नहीं दोष कहूँगो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है जो समझ में ना आए जैसे कोई व्यक्ति साधना करके ईश्वर का दर्शन कर ले तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसके लिए शरीर रक्षा हेतु स्वास्थ्य के नियमों का पालन की आवश्यकता नहीं रहेगी एक महान भक्त भी यदि शरीर के लिए स्वास्थ्य के नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसका शरीर अस्वस्थ हो जाएगा इसी प्रकार भगवत प्राप्ति के बाद भी उसके मन की साधना चलती रहनी चाहिए जैसे शरीर को नित्य व्यायाम और स्वास्थ्य के सब नियमों के पालन की आवश्यकता है इसी प्रकार मन को भी निरंतर लक्ष्य में स्थिर रखना होगा गोस्वामी जी ने भरत जी के संदर्भ में बड़ा सुंदर सूत्र दिया श्री भरत की अयोध्या से चित्रकूट की यात्रा क्या है साधना की यात्रा चित्रकूट से लौटकर वे फिर अयोध्या में आते हैं और वहाँ पर श्री भरत तपस्या में लगे हुए हैं उन्होंने अपने जीवन में तपस्या को स्वीकार कर लिया है किसी ने गोस्वामी जी से पूछा भगवान को पाना ही तपस्या का फल है भरत जी ने चित्रकूट में भगवान का दर्शन किया और जब वहाँ भगवान से मिल चुके तो लौटकर फिर कोई साधना तपस्या की आवश्यकता थी क्या यदि न करते तो इसमें क्या आपत्ति थी गोस्वामी जी ने बड़े महत्व का सूत्र दिया वे बोले भरत जी अयोध्या में रहकर तपस्या की कसौटी पर अपने शरीर को कसते रहे लखन रामन बसही भरत भवन बस तपतनु तनु सांसारिक सोने को तो हम एक ही बार कसकर परख सकते हैं परंतु मन के सोने की विचित्रता यह है कि इसको जीवन भर परखते रहिए यह मानकर संतुष्ट न हो जाइए कि एक बार परख लेने मात्र से ही यह मन खड़ा उतर चुका है यह सोना ऐसा विलक्षण है कि यह कब कितना खड़ा हो जाएगा और कब कितना खोटा हो जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है भरत जी तपस्या के द्वारा मानो उस मन को बार बार कसौटी पर कस रहे हैं कि कहीं इसमें कोई लालसा सुख की वासना राज्य की वासना भोग की वासना तो अंत नहीं है ये बातें अलग अलग हैं। जैसे एक भक्त के लिए एक यह जरूरी है कि वह एक बहुत बड़ा पहलवान भी हो जो सारे पहलवानों को कुश्ती में पटक दे वैसे ही किसी भक्त या ज्ञानी के लिए भी यह आवश्यक नहीं कि वह सबसे बड़ा विद्वान हो जाए सबके लिए अलग अलग प्रयत्नों की अपेक्षा है भगवत प्राप्ति भिन्न वस्तु है और उसके लिए अलग से प्रयत्न करना होगा मनु के जीवन में साधना का यह पक्ष स्पष्ट दिखाई देता है कि उनके जीवन में कितना त्याग है पर भगवान कहते हैं कि स्वर्ग में जाकर स्वर्ग का सुख भोग करो भगवान का अभिप्राय यह था कि वासना के संस्कार अभी हैं पर दबे हुए हैं आसक्ति और वासना के संस्कार अंत कर्म में बड़ी गहराई में छिपे होते हैं इसके बाद मनु दशरथ बन गए और शत्रुपाजी कौशल्या बनी कोशिल्या जी के जीवन में तो आदि से अंत तक सचमुच ही परिपूर्णता है परंतु दशरथ बनकर भी मनु को न तो संसार के भोगों को भोगकर वैराग्य हुआ न स्वर्ग के भोगों को भोगने पर वैराग्य हुआ वे मृत्युलोक में दशरथ बनकर आए और श्रीराम ने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया उन्होंने वात्सल्य का बड़ा सुख पाया रामायण का मुख्य उद्देश्य केवल रसानुभूति नहीं है और रामायण के चरम सिद्धांत में इस बात पर बड़ा बल दिया गया है रस का भी महत्व है भगवान का चरित्र सुनकर आंसू आ गए गदगद हो गए इन सब लक्षणों को महत्व दिया गया पर ऐसे लक्षण तो सांसारिक दृश्यों को भी देखकर हमारे मन में आते हैं और हम रो पड़ते हैं हमारे शरीर में रोमांच हो आता है किंतु भगवत प्राप्ति का चरम शरीर में रोमांच हो आता है किंतु भगवत प्राप्ति का चरम फल तत्वज्ञान है भगवान से केवल रस नहीं पाना है रस के साथ साथ भगवत तत्व का बोध हुआ या नहीं दशरथ जी के रूप में मनु उस तत्व बोध से वंचित हैं बल्कि गोस्वामी जी ने लिखा कि बहुत लंबी प्रक्रिया चली तब कहीं जाकर मनु की मन स्थिति बदली उनकी मन स्थिति क्या थी बार बार ऋषि मुनि आते थे और दशरथ जी को बताते थे कि तुम जिसे पुत्र समझते हो वे साक्षात ब्रह्म हैं पर उनका वासल्य बड़ा प्रबल था जब भगवान राम के वन जाने का अवसर आया तो दशरथ जी ने उन्हें बैठ कर, कर कहा बेटा मुनिगढ़ कहते हैं कि तुम चराचर के स्वामी हो सुनहु तात तुम कह मुनि कहि राम चराचर नायक अहिं प्रभु ने देखा कि पहले तो नहीं मानते थे क्या अब मानने लगे बोले नहीं पहले तो सुनकर कभी संदेह भी हुआ हो पर तब तो निश्चय हो गया कि तुम ईश्वर नहीं हो कैसे तो उन्होंने व्याख्या की शुभ यु अशुभ करम अनुहारी इस फल हृदय बिचारी। शास्त्रों ने बताया है कि ईश्वर न्याय करता है वह व्यक्ति को भले कर्मों का अच्छा फल देता है और बुरे कर्मों का बुरा फल देता है तुम ईश्वर होते तो कम से कम स्वयं से तो न्याय करते इससे सिद्ध हुआ कि तुम ईश्वर नहीं हो बोले अपराध तो कैकई कह या मैंने किया तो दंड हमें मिलना चाहिए था पर दंड तुम भोग रहे हो तुम्हारे प्रति इतना अन्याय किया जा रहा है पर तुम स्वयं को दंड से नहीं बचा रहे हो तो तुम कैसे ईश्वर हो अरु और करे अपराध को और पाव फल भगवंत गति को जग जा नोगो भगवान राम उस दुख की बेला में ऊपर से तो गंभीर बने रहे पर मन ही मन मुस्कुराए दशरथ जी की पक्की रसानुभूति की वृत्ति यही है कि अब भी इस स्वरत्व का बोध नहीं है वह तो इस सीमा तक पहुँचा हुआ है कि शरीर छूट गया स्वर्ग में चले गए पर जब युद्ध समाप्त हुआ और इंद्र ने कहा कि प्रभु ने रावण का वध कर दिया तो प्रभु शब्द को तो उन्होंने सुना ही नहीं इंद्र से यही पूछा क्या मेरे बेटे ने रावण को मार दिया अब बेचारे इंद्र क्या कहे बोले हाँ महाराज आपके बेटे ने मार दिया तो मैं अपने पुत्र को देखना चाहता हूँ उनके इतनी गहरी रस और आसक्ति की वृद्धि है कि उस समय भी वे स्वर्ग से लंका के रणांगण में आए भगवान श्री राम ने जब उन्हें देखा कि वे आए हुए हैं और पूरा पुत्र मानकर आए हुए हैं तो वे श्री राम लक्ष्मण जी के साथ खड़े हुए और दोनों ने उनके चरणों में सिर रख दिया पिताजी ने आशीर्वाद दिया भगवान राम ने उस समय उनकी भावना का निर्वाह किया बोले पिताजी आपके पुण्य के प्रभाव से यह अजय राक्षस मारा गया अनुज अनुजित प्रभु बंदन की नाम आशीर्वादी ताकल तव पुण्य प्रभाव जैन साऊ इस पर दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए कि राम मेरा कितना सम्मान करता है पर गोस्वामी जी बोले नाट्य मंच का सत्य चाहे जितना भी मधुर हो पर पर्दा तो कभी न कभी गिरता ही है बिना पर्दा गिरे कोई नाटक समाप्त नहीं होता अब भगवान राम को यह चिंता होने लगी कि आसक्ति के कारण पिताजी कहीं यह न कहने लगे कि अब मैं अयोध्या चलूँ और तुम्हें सिंहासन पर भी बैठा हुआ देख लूँ तब स्वर्ग लौटूँ तब तो इस नाटक का असीम विस्तार हो जाएगा जब हम नाटक पढ़ते या देखते हैं तो बड़े उत्सुक हो जाते हैं कि उसके बाद क्या हुआ फिर क्या हुआ पर नाटक कहीं ना कहीं समाप्त तो होगा ही भगवान श्री राघवेंद्र ने भगवान श्री राघवेंद्र को लगा कि अब पर्दा गिरने का अवसर आ गया है और उन्होंने अचानक अपने दृष्टि का प्रयोग किया महाराज दशरथ की आंखें प्रभु की आंखों से मिली और क्षण भर में ही उनकी रसानुभूति की वृत्ति समाप्त हो गई रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना चितई पित्ञान अरे यह तो साक्षात ब्रह्म है और उसके बाद जब दशरथ जी जाने लगे तो दृश्य बदला हुआ था न भगवान राम ने जाते हुए दशरथ जी को प्रणाम किया और न लक्ष्मण जी ने गोस्वामी जी कहते हैं अब दशरथ जी ने जाते हुए स्वयं ही श्री राम और लक्ष्मण जी को प्रणाम किया बार बार प्रभि प्रभु प्रणामा दशरथ हरस गए सुरधामा पर्दे का सत्य दूसरा था परंतु पर्दे के पीछे का दशरथ जी के जीवन की परिपूर्णता का जो वास्तविक तत्व था जिसका क्रम मनु के जीवन से प्रारंभ हुआ था लंका के रंगा रणांगण में अंतो गत्वा ज्ञान से उसकी समाप्ति होती है यह साधना की बड़ी कठिन पद्धति है दशरथ जी के जीवन में राम राज्य की स्थापना का संकल्प तब उदय हुआ जब उनके अंतकरण में राग या आसक्ति के संस्कार विद्यमान थे इतने गुण होते हुए भी इतने महान होते हुए भी उनमें बड़ी श्रेष्ठ वित्ती आई त्याग का संकल्प आया समर्पण का संकल्प आया कब गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ सिंहासन पर बैठे हुए थे और चारों ओर अयोध्या वासी प्रशंसा कर रहे थे कि दशरथ के समान कोई महान नहीं है त्रिभुवन तीन काल जग माह भूरी भाग दशरथ समनाही महाराज दशरथ ने प्रशंसा सुनी और गोस्वामी जी ने लिखा महाराज श्री दशरथ ने हाथ में दर्पण ले लिया लेना दशरथ जी के चरित्र का यह एक उज्ज्वल पक्ष है प्रशंसा सुनकर बहुधा हम दर्पण देख देखना बंद कर देते हैं प्रशंसा का अर्थ ही यह है कि सामने वाले व्यक्ति ने आपको जिस दृष्टि से देखा है वह उसकी प्रशंसा में अभिव्यक्त हो रहा है प्रशंसा सुनकर यदि आप सामने वाले व्यक्ति की दृष्टि को ही प्रामाणिक मान ले तो बड़े धोखे में फंस सकते हैं जैसा कि अधिकांश लोगों के साथ होता है दूसरे कोई जब प्रशंसा करते हैं तो उसे सुनकर हमें यह भ्रम हो जाता है कि मुझ में यह विशेषता ना होती तो इतने लोग हमारी प्रशंसा क्यों करते लेकिन दशरथ में यह वृत्ति नहीं थी सिंहासन पर बैठने वाले शीशा देखना बंद कर देते हैं यह सत्ता का सिंहासन पर बैठने वालों का स्वभाव है कि आसपास के प्रशंसकों पर उनकी दृष्टि अधिक होती है उनकी दृष्टि अपनी ओर नहीं होती है क्योंकि उनको भय लगता है कि दर्पण में अपनी कुरूपता न दिखाई दे जाए नारज्ज्य से यही भूल हो गई थी वे विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहते थे और उसकी स्वयंवर सभा में चले गए सभा में जाने से पहले उन्होंने दर्पण नहीं देखा दर्पण तो उनके पास था ही नहीं बिना दर्पण देखे ही वे स्वयंबर सभा में पहुंच गए शंकर जी के दो गण उनके दोनों ओर बैठ गए और नारद जी को सुनाकर उनकी प्रशंसा करने लगे प्रशंसा जब सुनाकर की जाती है तो उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं या तो वह उत्साहित करने के लिए की जा सक रही होगी या फिर चाटुकारिता से अथवा व्यंग से उसमें सद्भाव भी हो सकता है दुर्भाव भी हो सकता है और भूल भी हो सकती है इस प्रसंग में गोस्वामी जी ने व्यंग किया कि दोनों बैठे तो कैसे बैठे साथ आए थे तो साथ बैठते पर नहीं एक साथ नहीं बैठे एक दाहिने बैठ गया और एक बाएं बीच में नारद जी बैठे हैं और दोनों ओर वे दोनों अब दोनों के बीच एक दूरी तो बन ही गई और जब वे आपस में बात करेंगे तो नारद जी जरूर सुनेंगे और उनका लक्ष्य भी नारद को सुनाना ही है इसीलिए दोनों उनके दाएँ बाएँ बैठकर उनकी प्रशंसा करने लगे इनकी प्रशंसा तो शुद्ध व्यंग्यात्मक थी भगवान ने इन्हें कितनी सुंदरता दी है नारद जी यह सोचकर और भी फूल गए कि ये लोग भी मेरी सुंदरता की प्रशंसा कर रहे हैं फिर उन लोगों ने घोषणा कर दी राजकुमारी इनकी सुंदरता को देख जरूर रीत जाएंगी और इनको दूसरा हरी समझ कर कर लेगी करहीं नारद ही सुनाये ही हरी सुंदरताई रिझिराज कुंवर छवि देखी इन्हें बर ही हरिजान विखी हरी शब्द भगवान के लिए और बंदर के लिए भी प्रयुक्त होता है नारद जी फूल गए और परिणाम क्या हुआ अतः दर्पण निरंतर अपने साथ रखना चाहिए हम लोग दर्पण रखते भी हैं तो कमरे में रखते हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने श्रृंगार के लिए दर्पण साथ में रखते हैं पर दर्पण देखने का अर्थ यह है कि हम केवल एकांत में ही आत्मरीक्षण न करें समाज में भी सजग रहें एकांत में भी अपने विषय में विचार करें और लोगों के वाक्यों के संदर्भ में भी अपनी और दृष्टि डालने की चेष्टा करें प्रशंसा सुनकर नारद जी फूल गए दोनों ओर से प्रशंसा हो रही है एक ही कहता तो शायद न मानते पर दाहिने वाले भी कर रहा है और बाएं वाला भी कर रहा है तब तो प्रशंसा सही ही होगी एक दर्पण के अभाव में उस प्रशंसा ने नारद को ऐसे संकट में डाल दिया कि विश्व मोहिनी ने उनकी ओर देखा तक नहीं नारद जी पूरी तरह अपमानित हो गए ये दाएँ बाएँ वाले प्रशंसक लोग कब बदल जाएंगे इसका कोई ठिकाना नहीं बाद में वे दोनों शिव गण नारद जी से कहने लगे जाकर जरा अपना मुख दर्पण में तो देखिए निज मुख मुकुरो कहु जाए उनको बड़ा आनंद आने लगा कि इनकी क्या दुर्दशा हुई कैसा अपमान हुआ जो लोग झूठी प्रशंसा से प्रोत्साहन देते हैं वे अपमानित होते देखकर कर मुस्कराते हैं उनको कोई पीड़ा नहीं होती दर्पण का अर्थ है आत्मनिरीक्षण का साधन स्वयं को देखने के लिए दर्पण चाहिए अयोध्या कांड के शुरू में कह दिया गया कि दर्पण जरूर देखिए पहले दर्पण को साफ कीजिए और फिर उसमें स्वयं को देखिए गोस्वामी जी कहते हैं जो मन के दर्पण में बुद्धि की आँखों से स्वयं को देखता है वह अपनी सच्चाई को जान लेता है श्री गुरु चरण सरोजनज निज मन मुकुर सुधारि घु बर बिमल जसो जो दायक फलचारी दशरथ जी में यह वृत्ति है किंतु दशमुख में यह वृत्ति नहीं है इसलिए लंका के इतने बड़े प्रसंग में गोस्वामी जी ने कहीं नहीं लिखा कि रावण कभी दर्पण के सामने खड़ा हुआ हो यह उनकी सांकेतिक शैली है इसका अर्थ यह नहीं कि लंका में शीशे नहीं रहे होंगे इतना सुंदर नगर था तो न जाने कितने शीशे लगे रहे होंगे पर व्यंग्य यह है कि शीशे थे पर शीशा देखने का अभ्यास ही नहीं था ऐसी स्थिति में दशरथ उस कमी से मुक्त हैं जो दसमुख में विद्यमान है तो दशरथ जी ने जब प्रशंसा सुनकर दर्पण देखा तो उनको अपनी कमियाँ दिखाई देने लगी। उन्होंने सोचा ये लोग भले ही मेरी प्रशंसा कर रहे हों पर मुझ में कमी है उन्होंने देखा कि मुकुट टेढ़ा हो गया है मुकुट का टेढ़ा होना दोष है यह असंतुलन और विषमता का परिचायक है मुकुट का टेढ़ा होना अर्थात दशरथ जी के चरित्र में एक कमी है मुकुट एक ओर झुका हुआ है उनके चरित्र में यह एक ओर का झुकाव बड़े महत्व का है युद्ध में भी रथ से पहिए का कील गिर जाने से रथ एक ओर झुक गया और सिंहासन पर भी मुकुट एक और झुका हुआ है उनका मन एक ओर झुका हुआ है महारानी कैके के प्रति उनकी आसक्ति है आसक्त व्यक्ति का मन एक ओर झुका हुआ होता है कैके जी के सौंदर्य के प्रति उनके मन में इतनी आसक्ति है कि वह झुकाव उनके प्रत्येक व्यवहार में परिलक्षित होता है पर राजा के रूप में उन्होंने बुद्धि से समझा कि इस असंतुलन को हमें दूर करना चाहिए उन्होंने अपना मुकुट सीधा किया इसके बाद उनकी दृष्टि अपनी दूसरी कमी की ओर गई उन्होंने देखा कि कान के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं और तब उनको यह लगा कि कान के पास सफेद बाल मानो मेरे कान में कुछ संदेश दे रहे हैं क्या संदेश दे रहे हैं श्रवण समीप भये भय के सामठ पन अस उपदेशा निपजुब राम कह देहु कह रहे हैं मुकुट को सीधा करना ही चरम लक्ष्य नहीं है इसे उतारिए और इसे श्री राम के सिर पर दे दीजिए महाराज श्री दशरथ ने दर्पण में यह देखा और शरीर से यह संदेश सुना शरीर की वृद्धावस्था शरीर की नस्वरता शरीर का रोग ये हमें संदेश देते रहते हैं यदि हम उस संदेश को सुन सकें समझ सकें तो हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है जब हम रोगी होते हैं बूढ़े होते हैं तो शरीर अपने वास्तविक स्वरूप को प्रकट करके हमें शिक्षा देता है कि हम जिसको पकड़े हुए हैं वह अनित्य है इसको छोड़कर नित्य आत्मा को पाने की चेष्टा करो यही हमारे जीवन की सार्थकता है दर्पण के माध्यम से शरीर को देखकर कर दशरथ जी ने यह प्रेरणा प्राप्त की और इसके बाद मंत्रियों से सलाह करके उनके मन में त्याग की इच्छा हुई और उन्होंने संकल्प किया कि यह राज्य अब हम राम को दे देंगे परंतु महाराज दशरथ की भ्रांति अब भी बनी हुई है राम के ईश्वरित्व के ज्ञान को उन्होंने अपनी रसानुभूति से भुला दिया है और वे राम को एक व्यक्ति मानते हैं वे यह मानने का भूल कर बैठते हैं कि इस राज्य का स्वामी मैं हूँ और जिसको राज्य दूँगा वही राजा बनेगा यह राज्य मैं राम को देकर महाराज राम राज्य बना दूंगा। राम उनकी दृष्टि में व्यक्ति है और वे समझते थे कि राम राज्य की स्थापना मैं करूंगा। मैं दाता हूं और राम गृहिता होंगे उनके अंतकरण में यह कमी है समर्पण में भी स्वामित्व का अभिमान है गंगा अवतरण के प्रसंग में एक सांकेतिक बात आती है राजा बली ने सारे संसार को जीत कर निर्णय किया कि अब मैं यज्ञ करूँगा संसार में मैंने जो कुछ भी अर्जित किया है उन सभी वस्तुओं को मैं उस यज्ञ में दान कर दूंगा भगवान वामन के रूप में स्वयं उनकी यज्ञशाला में पधार गए भगवान क्यों आए साधारण व्यक्ति को तो लगता है कि भगवान राजा बलि को ठगने के लिए ही वामन बना बन कर गए थे यदि हम वामन को छली माने तो फिर उन्हें भगवान तो न कहें भगवान भी हों और छली भी हों यह तो विरोधाभास लगता है यदि वे भगवान होंगे तो छली नहीं होंगे वे लगते तो छली हैं पर इसके माध्यम से भगवान कुछ बताना चाहते हैं जब कहते हैं कि श्री कृष्ण मक्खन चोरी करते थे तो इसका अर्थ क्या हुआ जब कहते हैं कि भगवान वामन ने छल किया तो इसका अर्थ क्या हुआ संसार की विडंबना यह है कि जिन लोगों के पास सही दृष्टि नहीं है उन्होंने जब भगवान आए तो उन्हें छली और चोर समझ लिया चोर क्यों मान लिया किसी गोपी ने कृष्ण को मक्खन निकालने निकालते देख लिया और आकर उनका हाथ पकड़ लिया बोली चोरी करते हो भगवान कृष्ण ने एकदम अचक कर कहा अरे गोपी यह घर तुम्हारा है क्या मैं तो अपना घर समझकर चला आया और मक्खन निकाल लिया क्या तात्पर्य है क्या सचमुच श्री कृष्ण धोखे में आ गए है? या फिर यही वास्तविकता है ईश्वर यह देख चकित है कि सारे संसार को मैंने अपना अपना समझे बैठा था पर ये लोग स्वामी बन बैठे हैं और मुझे चोर बता रहे हैं कैसी विचित्रता है वस्तुतः चोर तो वे हैं जो भगवान की वस्तुओं पर अधिकार किए हुए बैठे हैं परंतु वे ही भगवान को प्रमाण पत्र देते हैं कि तुम चोर हो भगवान ने अपनी लीला के माध्यम से बड़े सहज भाव से सत्य को प्रकट कर दिया कि भगवान चोर नहीं हैं वे कहते हैं मैं क्या करूँ मुझे तो सारी वस्तुएं अपनी लगती है तुम लोगों ने बलपूर्वक अधिकार कर लिया है तो अगर सीधे से नहीं दोगे तो छीनना पड़ेगा हाँ ईश्वर यह भी करता है वह छीनता भी रहता है जीवन भर आप जितना भी अपना अधिकार मानिए पर मृत्यु के रूप में वह हमसे सब कुछ छीन लेता है तात्पर्य यह कि यदि सीधे नहीं दोगे तो छीन लिया जाएगा इसी प्रकार भगवान वामन छली नहीं है बल्कि वे इसी सत्य को प्रकट कर रहे हैं वामन बनकर क्यों आए इसलिए कि व्यक्ति की धारणा यह है कि देने वाला बड़ा है और लेने वाला छोटा है भगवान ने मानो इसी को प्रत्यक्ष प्रतिफलित दिखाने के लिए वामन का रूप बौना रूप धारण कर लिया व्यक्ति का अभिमान इतना बड़ा हो गया कि ईश्वर भी उसको लघु लगने लगा छोटा लगने लगा आया भी है तो याचक बनकर आया है परंतु बलि ने उनका सम्मान भी किया और पूजा भी की उन्होंने भगवान से कहा आप तो जो मांगेंगे मैं दूंगा गुरु शुक्राचार्य ने धीरे से बलि के शरीर को दबाकर संकेत किया चलो अकेले में एकांत में ले जाकर वे अपने यजमान से बोले अरे मूर्ख ये तो साक्षात भगवान है तब तो महाराज यह तो मेरा बड़ा सौभाग्य है गुरु ने कहा सौभाग्य नहीं तेरा दुर्भाग्य है कैसे यह तेरी संपत्ति कुछ लेने के लिए आया है तुम लौट कर जाओ और कह दो कि नहीं दूंगा गुरु होते हुए भी उनके मन में भोगों के प्रति कितनी आ सकती है चिंता हो गई चेले की संपत्ति चली गई तो हमारी सेवा कैसे होगी इतनी सुविधा कहां से मिलेगी इसीलिए चेला को शिक्षा दी भगवान को मना कर दो लेकिन राजा बली में विवेक था वे बोले महाराज जब आप कह ही रहे हैं कि वे भगवान हैं तब तो आप यह भी मानते होंगे कि भगवान सर्वशक्तिमान हैं बोले हाँ सर्वशक्तिमान तो हैं महाराज वे राज्य और संपत्ति छीन सकते हैं या नहीं जब वे छीन सकते हैं और कृपा करके मांग रहे हैं तो क्यों न उनकी कृपा से हम अपने को धानी कहला लें आप जो कह यह क्यों कह रहे हैं कि मत दो यह तो उनकी बड़ी अनुकम्पा है कि वे मुझे अवसर दे रहे हैं कि मैं दाता बन जाऊं। गुरु जी का क्रोध आ गुरु जी को क्रोध आ गया बोले मूर्ख गुरु की अवहेलना करता है मेरी बात नहीं मानता जा तेरी संपत्ति नष्ट हो जाए परंतु बलि में अपने दादा प्रहलाद जी के संस्कार थे बोले महाराज देखिए ईश्वर की विलक्षणता क्या है आपको मेरी संपत्ति को बचाने की चिंता थी पर आपने साफ वही दिया जो ईश्वर चाहता है इसलिए अच्छा ही हुआ कि इस संकल्प से मैं विचलित नहीं हुआ इसके बाद बलि की यज्ञशाला में भगवान बड़े बने और ब्रह्मांड को नापने लगे बड़ी सार्थक कथा है बड़े बनकर ब्रह्मांड को नाप क्यों रहे हैं कहते हैं कि जब भगवान का चरण बढ़ा और जब वह ब्रह्मलोक तक तो पहुंचा तो ब्रह्मा जी कमंडलू लेकर उठे और भगवान के चरणों को धोने लगे तभी गंगा जी का आविर्भाव हुआ किसी देवता ने ब्रह्मा से पूछ दिया महाराज लीला तो बलि की यज्ञशाला में हो रही है भगवान बलि के यज्ञशाला में तीन पग भूमि नाप रहे हैं अतः भगवान के चरण तो बलि को धोना चाहिए था आप क्यों धो रहे हैं ब्रह्मा जी हंसकर बोले अरे नहीं भाई भगवान बलि का नहीं मेरा अहंकार नाप रहे हैं विवेक का ही अर्थ है भक्ति गंगा का उदय कब होता है जब ब्रह्मा जी को यह प्रतीत हुआ कि भगवान ने मेरे अहंकार को नाप लिया कैसे मैं ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का निर्माता माना जाता हूँ और मुझे लगता था कि मैंने कितना बड़ा संसार बनाया है परंतु भगवान ने दिखा दिया कि तुम्हारा संसार तो मेरे दो पग के बराबर नहीं है कितना बड़ा तुम्हारा संसार है इससे तो मानो मेरा अहम ही लप गया तो भक्ति गंगा अंतकरण में तभी उदित होगी जब हम ईश्वर को विराट रूप में देखेंगे अपनी क्षुद्रता को जान लेंगे इसके बाद यज्ञशाला में भगवान बलि से कहते हैं तुमने तीन पग भूमि देने का वचन दिया था अभी तो दो ही हुए एक पग और दो बलि बोले महाराज अब तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है अब मैं क्या करूँ भगवान ने बलि को बंधन में बांध लिया क्या संकेत है बंधन में बांधा जाने वाला अपने को बड़ा मान बैठा लेने वाला छोटा दिखाई पड़ा देने वाले ने अपने पास का सब कुछ दे दिया तो भी उसको बंधन में बांधा गया दैत्य तो चिड़ गए कितना बड़ा छली है आया था इतना छोटा सा रूप लेकर इस तरह रूप बदलकर इसने हमारे स्वामी की संपत्ति को छीन लिया है चलो इसको मारें बलि ने हाथ दिखा रोका वस्तुता भगवान की तो बलि पर अपार करुना थी उसी समय प्रहलाद जी आ और उनका दर्शन करते ही बलि की बुद्धि शुद्ध हो गई वह बोला महाराज अब तो कुछ भी नहीं बचा है केवल मैं ही बचा हूँ अब मुझे ही और नाप लीजिए भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर चरण रखा और मुस्करा कर कहा हाँ अब मैं तुम्हें मुक्त करता हूँ तुम्हारा दान पूरा हो गया भगवान ने संकेत दे दिया बड़ा व्यक्ति समझता है कि मैं महान हूँ परंतु साधारण दान से तो क्या सारे ब्रह्मांड का भी यदि दान कर दिया जाए तो बंधन से मुक्ति नहीं है मुक्ति तो तब है जब अपने अहम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दे और भगवान हमारे अहंकार को हमारे मैं को नाप ले अब घाटे में कौन रहा इंद्र या बलि देवता बड़े प्रसन्न हुए कि बलि छला गया बहुत अच्छा हुआ भगवान हमारे छोटे भाई हैं उन्होंने हम लोगों का पक्ष लेकर दैत्यों का छल लिया वामन भगवान इंद्र के छोटे भाई माने जाते हैं परंतु कौन बताए कि बलि छला गया या इंद्र छला गया वस्तुतः इंद्र अपनी ही वृत्तियों के द्वारा छला गया क्योंकि भगवान से भी उसने संपत्ति ही मांगी थी दूसरी ओर बलि तो धन्य था भगवान उसका सब कुछ लेकर उससे बोले अब तुम मुझसे मुझ मांगो बोलो अब मैं तुम्हें क्या दूं? बलि ने कहा महाराज मुझे आपका निरंतर दर्शन होता रहे बहुत बड़ी बात है ईश्वर से संपत्ति मांगना तो एक वरदान है पर यदि बलि के समान वृत्ति हो तो भगवान से यही वरदान मांगे प्रभो जीवन में चाहे जो भी परिस्थिति आए चाहे सुख आए या दुख और संकट आए चाहे मान आए या अपमान आए पर आप जरूर दिखाई देते रहें भगवान ने कहा मैं तुम्हें पाताल भेजता हूँ और इंद्र से बोले तुम स्वर्ग पर अधिकार कर लो इंद्र बड़ा प्रसन्न है परंतु यह पाताल क्या है भगवान का विराट पुरुष का चरण है पद पाताल पाता अपर लोक यंग यंग विश्राम भगवान इंद्र से बोले कि तुम्हें इंद्रपद चाहिए तो तुम स्वर्ग लौटो और बलि को पाताल लोग भेजने का अर्थ है कि पाताल तो मेरा चरण ही है इसे मेरा पद छोड़कर अन्य कोई पद नहीं चाहिए इसलिए इसको मैं अपना पद दे रहा हूँ इस प्रकार बलि सचमुच ही धन्य हो गए क्योंकि भगवान उनको निरंतर दर्शन देते हैं और साथ ही उनके द्वारपाल भी बन गए द्वारपाल यदि सजग हो तो कोई चोर डाकू आदि भीतर नहीं बैठ सकता इसी प्रकार यदि भगवान हमारे द्वारपाल बन गए रक्षक बन गए तो हमारे अंतर जीवन में बुराइयों के प्रवेश की कोई संभावना नहीं रह जाएगी सच्चे अर्थों में दान की अपनी महिमा है लेकिन परिपूर्णता तब है कि दान तो दिया जाए पर व्यक्ति अपने को दानी न समझ बैठे महाराज दशरथ के व्यक्तित्व में राम राज्य के संकल्प की वृत्ति आई राम को राज्य देने की वृत्ति आई बड़ी उदार वृत्ति आई उनकी मूलभूत भूल यह है कि वे राम को एक व्यक्ति मानते हैं और स्वयं को राज्य का स्वामी मानते हैं वे मानते थे कि मैं राम को राज्य देकर राम राज्य बनाऊंगा। इस सात्विक अहंकार में इस स्वामित्व की धारणा में राम राज्य की एक भूमिका है और दूसरी भूमिका दुर्भाग्यवश अयोध्या में मंथरा विद्यमान है केवल लंका में ही नहीं अयोध्या में भी भले से भले व्यक्ति के अंतकरण में भी यह भेदबुद्धि विद्यमान है अलग अलग संदर्भों में मंथरा के कई अर्थ हैं महाराज दशरथ की अपनी एक छोटी सी दुर्बलता और मंथरा की वृत्ति ने रामराज्य को स्थापित नहीं होने दिया